सत्संग में उपस्थित सभी धर्मप्रेमी सज्जनों ब्रह्मचारीगण साधु महात्मा धार्मिक व्यक्ति भारत में या विदेश में जीवन को अच्छा बनाने के साथ साथ परमात्मा को भी साथ में जोड़ते चलता है जो धर्म ईश्वर को मानते हैं उनको मानने वाले जब भक्ति की बात करते हैं जीवन को अच्छा बनाने की बात करते हैं तो परमात्मा अवश्य जुड़ जाता है और जब परमात्मा जुड़ जाता है तो परमात्मा के साथ उसे स्मरण रखने के लिए उसका नाम भी जुड़ जाता है अलग अलग मान्यताओं वाले व्यक्ति संप्रदाय अलग अलग नाम बोल करके परमात्मा को स्मरण करते हैं परमात्मा का नाम स्मरण करने की अनेक शैलियां समाज में प्रचलित है उस शब्द को कई जने मुख से बोलते हैं माला से गिनते हैं मनकों से कुछ व्यक्ति नाम लिखते हैं और कुछ व्यक्ति अपनी सांस के साथ भी परमात्मा का नाम लेते हैं जैसा कि प्रथम भजन के अंदर प्रथम पंक्ति में कहा गया कि हमारी सांसों के साथ में परमात्मा का नाम स्मरण चलता है। परमात्मा के नाम स्मरण की जितनी पद्धतियां प्रचलित हैं उनमें से अधिकांश नाम के उच्चारण या नाम के मन में बोले जाने को परमात्मा का स्मरण कहते हैं और जो लिखते भी हैं उसमें भी नाम को ही परमात्मा का स्मरण समझने लग जाते हैं उनसे वैसे बात करें तो कहेंगे नहीं नाम के द्वारा हम परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं परमात्मा का वो कुछ स्मरण करते भी हैं लेकिन उनकी दृष्टि नाम की संख्या पर रहती है कितनी बार जपा एक सौ आठ बार जपा और एक हजार एक बार इत्यादि और फिर कई लोग तो उसको हजारों और लाखों और करोड़ों तक भी ले जाते हैं और जब बातचीत होती है कि परमात्मा का कितना जप कर लिया कितना स्मरण कर लिया तो वो संख्या को बोलते हैं। जपते समय भी संख्या मुख्य हो जाती है और बातचीत में भी बताते समय भी संख्या मुख्य हो जाती है और संख्या किसकी संख्या परमात्मा के नाम की उस शब्द की लेकिन जब व्यक्ति वैदिक धर्म के संपर्क में आता है योग दर्शन के संपर्क में आता है तो जानता है कि परमात्मा का स्मरण मात्र नाम लेने से नहीं होता है नाम के साथ में अर्थ की भावना भी करनी होती और ऋषि परंपरा में महषि पतंजलि जी ने सूत्र दिया योग दर्शन में चपस तद भावना अब वैदिक धर्मी क्या करता है कि पहले शब्द बोलता है ओम बोला और उसके बाद में अर्थ की भावना करता है तो अर्थ की भावना कैसे करता है वो भाई तो ओम का अर्थ क्या है चिंतन करना चाहिए बोलना चाहिए तो जैसे एक सर्वरक्षक तो बोलता है पहले ओम सर्वरक्षक ओम सर्वरक्षक वो ऐसे बोलने लगता है केवल ओम शब्द बोलने से चूंकि अर्थ की भावना उसको नहीं आ पाती है नए व्यक्ति को उनके लिए सिखाया जाता है कि आप साथ में शब्द बोले सर्वरक्षक सर्वज्ञ न्यायकारी इत्यादि जो भी परमात्मा के शुद्ध गुण है शुद्ध स्वरूप है उसको शब्द से बोलते हैं उसके साथ में अर्थ की भावना मन में ये विचार भी होना चाहिए कि हाँ परमात्मा सर्वरक्षक है और रक्षक है तो कैसे इस भावना पे भी चले जाते हैं यदि इस पद्धति को किसी ने ठीक ढंग से नहीं समझा है तो वो ओम के साथ में सर्वरक्षक या अन्य शब्दों को बिल्कुल वैसे ही बोलने लग जाता है जैसे ओम शब्द या परमात्मा के किसी नाम को अन्य लोग बोलते हैं और उसकी तोड़ भी फिर वैसी शुरू हो जाती है कि मैं कितना ज्यादा जप करूं अर्थसहित कर रहा है अर्थ को बोल भी रहा है लेकिन प्रवृत्ति क्या बन जाती है मैंने इतने जब किए प्रतिदिन इतने जब करता हूं मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य के लिए कहे मैंने इतनी बार ये कार्य किया इतनी बाल्टी पानी भरा लिया वो आवृत्ति होती है और उस आवृत्ति से वो अपने कर्म की गुणवत्ता को बताना चाहते हैं व्यायाम करता है वो तो कहे कि मैंने 50 दंड मारे एक कहता है 100 मारे तो 50 की अपेक्षा 100 उसमें अधिक मेहनत की अधिक व्यायाम किया अल्टियां भरी तो दो की जगह पांच भरी तो वो अधिक किया अर्थात संख्या के साथ में उसकी मात्रा का अधिक होना ये भी अभिव्यक्त किया जाता है अब जब की मात्रा प्रभु स्मरण भक्ति की मात्रा संख्या पर निर्धारित कर लिया हमने कि जितनी संख्या अधिक उतना ही अधिक जप उसने किया अब भक्त तो यही चाहता है कि मैं अधिक से अधिक जप करूं क्योंकि अधिक से अधिक लाभ लेना है तो कम समय में अधिक जप करने लग जाता है अधिक शब्द बोलने लग जाता है और जो अर्थ सहित कर रहे हैं वो भी उसी चक्कर में पड़ जाता है म के बाद में अर्थ तो बोलते हैं लेकिन उसकी भी संख्या को बढ़ाने लग जाते हैं और उन्हें इस बात का संतोष होता है संख्या के आधार पर कि मैंने एक हजार जब किया मैं प्रतिदिन एक हजार जब करता हूं परमात्मा का स्मरण या परमात्मा की भक्ति शब्दों से और शब्दों की संख्या से नहीं जानी जा सकती उसका आकलन इस शब्दों से नहीं महर्षि पतंजलि जी ने जो कहा तद तदर्थ भावना उसका भावना का यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा के वाचक हम किसी दूसरे शब्द का उच्चारण करने लग तीसरे शब्द का उच्चारण करने लग जाएं चौथे का करने लग जाएं और हम कहें कि हमने अर्थ की भावना कर ली है यह तात्पर्य पहले तो हम ये समझें कि शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं हम जानते हैं भाषा में हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ साथ अर्थ का चिंतन तो नहीं करते हम अब मैं बोलता जा रहा हूं आप में से अधिकांश व्यक्ति जो हिंदी समझते हैं उनको उन शब्दों का अर्थ करने की जरूरत नहीं है शब्द आया और अर्थ तो साथ ही साथ में आ रहा है आ, हिंदी समझ में नहीं आती वो या पहले वो अपना गुजराती में भाषा करेंगे मस्तिष्क में फिर वो समझ पाते हैं कठिनाई होगी ये शब्द बोला इसका ये अर्थ है ये शब्द बोला इसका यह अर्थ है और फिर वाक्य का अर्थ होता है तो शब्द का अर्थ करना या समझना ये किन के लिए होता है भाषा में जिनके लिए वो भाषा नहीं होती है प्रारंभिक स्थिति होती है नहीं तो अभ्यास होने पर कोई भी भाषा हो हम अपनी भाषा में बोले गए शब्द का अर्थ सीधा समझते अब एक छोटा बच्चा है वो बोले कि मां माताजी पिताजी अब वो बच्चा अपने मां को बोल रहा है मां को पुकार रहा है केवल शब्द नहीं है वहां पर वो शब्द के साथ मां के अर्थ को भी अनुभव करता है कि मां ऐसी होती है मेरी मां ऐसी है मेरे पिताजी ऐसे हैं उनका रंग रूप उसके मन में रहता है उनकी पहचान उसके मन में रहती है और वो मेरे लिए क्या करते हैं ये भी पीना देते हैं कपड़े देते हैं सुरक्षा करते हैं मेरी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं इत्यादि बहुत सारी बातें गलती करता हूं तो दंड देते हैं डांटते भी हैं कोई दूसरा मेरे को मार दे तो मेरे को प्रेम भी करते हैं छिकारते भी हैं गलती करूं तो सिखाते हैं इत्यादि बहुत सारी बातें जब छोटा बच्चा मां बोलता है या पिता बोलता है तो ये स्वरूप उसके मन में आता है ये है अर्थ की भावना और हमारा परमात्मा से यदि संबंध बन रहा है परमात्मा को यदि हमने समझा है तो ये अर्थ की भावना साथ में आएगी के लिए अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पड़ता साथ में आएगी और परमात्मा के प्रति हमारी जो भक्ति है वो यहां से प्रारंभ होती है शब्द किस लिए था अर्थ तक पहुंचाने के लिए था शब्द का अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है कोई विशेष प्रयोजन नहीं है ओम शब्द हमने किस लिए बोला अर्थ की भावना तक हमें पहुंचना है पर जब शब्द पर अधिक केंद्रित हो जाते हैं तो शब्द की ही महिमा इतनी प्रचलित हो जाती है आप ओम का उच्चारण कीजिए इससे ये ध्वनि निकलेगी ये तरंगे निकलेंगी मस्तिष्क पर यह प्रभाव होगा ठीक है शब्द का मस्तिष्क पर मन पर प्रभाव होता है हमारे उच्चारण का प्रभाव होता है लेकिन ये जब केवल शब्दों चारण से मन मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव डालने के लिए भौतिक प्रभाव यानी तरंगों के माध्यम से वेव्स के माध्यम से वाइब्रेशंस के माध्यम से मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव डालने मात्र के लिए नहीं तो उसका बहुत गौण पक्ष लेकिन आप जगह जगह देखेंगे ईश्वर की तरफ प्रेरित करते हैं शब्द लाते हैं जब बताते हैं लेकिन केंद्रित कहा हो जाते हैं शब्द और शब्द के उच्चारण यानी उसकी धुन पे ध्वनि पे तरंगों पर पे, पे, वाइब्रेशन पे केंद्रित हो जाते हैं इतना होने के जो अपने लाभ हैं, वो होते हैं एकाग्रता आती है दूसरे विषयों से व्यक्ति हटता है तो संतोष होता है शांति मिलती है ये शब्द और ध्वनि और एकाग्रता के जो लाभ है वो होंगे उसमें अब जो एक जगह पे केंद्रित हो गया है अन्य विषय हट गए हैं तो जो बेचैनी चल रही थी खिंचाव चल रहा था ये सोचा वो सोचा इधर सोचा ये चिंता वो चिंता तो उससे हट करके जब वो एक शब्द पे आ जाता है तो स्वाभाविक है वो जो कष्ट हो रहा था वो शांत हो जाएगा जाए। उस समय उसको अच्छा लगेगा लेकिन परमात्मा के नाम का स्मरण मात्र इसीलिए नहीं है और ये तो इसका बहुत गौण या बहुत छोटा प्रयोजन है बहुत कम लाभ वाली बात है इसलिए वैदिक धर्म में क्या बताया जाता है पतंजलि जी ने जो सूत्र बनाया तजपस चप तदर्थ भावनाम अर्थ की भावना पर जब हम अर्थ की भावना करते हैं तो वही शब्द आने लग जाते हैं जैसा मैंने पहले से अब आर्य समाज का दूसरा नियम भी हम पूरा बोल दें सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान अब वो शब्द मुख, मुख से बोले या मन में बोले फिर वो शब्द ही बन जाते हैं सत्याग्रह प्रकाश में प्रथम समोलास में ईश्वर के नाम महर्षि ने दिए के अर्थ भी किए तो बहुत से जने फिर उसको करने लग जाते हैं उन शब्दों को बोलेंगे और उनके अर्थ को बोलेंगे कितने भी हम शब्द लाएं उनकी कितनी भी व्याख्या करें वाक्य के रूप में करें हैं तो शब्द ही जो दोष केवल ओम या परमात्मा के किसी नाम को बोलने में प्राय बन जाता है वैसा क्या वैसा दोष यहां भी बन है और हम करते चले जाते हैं और संतोष क्या रहता है हमें कि दूसरे तो केवल नाम बोलते हैं हम अर्थ सही जब कर रहे हैं क्योंकि तो स्वरूप हमारा भी शब्दमय हो जाता है तो जब की विधि जो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं तद जपस तदर्थ भावनम अर्थ की भावना का मतलब शब्दों का उच्चारण नहीं है जहां शब्दों का अन्य शब्दों का उच्चारण अर्थ के रूप में करवाया जाता है वो प्राथमिक लोगों के लिए नए व्यक्तियों के लिए जो आप लोग पुराने साधक हैं परमात्मा की भक्ति करते हैं उपासना में बैठते हैं समय लगाते हैं सुबह शाम उनको सोच लेना चाहिए कि कहीं मैं यहीं तो अटक के नहीं रह गया हूं अब कई जने अर्थ का भी करते हैं अर्थ की भावना से मैं बच्चे का बता रहा था वो मां बोलता है तो उसको स्वरूप मन में रहता है ऐसी भावना भी करते हैं लेकिन फिर भी उनके मन में एक विचार एक पीड़ा ऐसा डला रहता है कि मुझे ओम का उच्चारण तो करना ही है शब्द का उच्चारण ओम का उच्चारण और अर्थ की भावना दोनों करने हैं ना हमें ओम शब्द बोलेगा फिर अर्थ की भावना करेगा फिर ओम बोलेगा फिर अर्थ की भावना करेगा तो करता है ये अब मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो गंभीर साधना में उतर गए अर्थ की भावना वास्तव में करने लगे हैं, वैदिक धर्म की रीति से जिन्होंने इसको करना सीख लिया है और कर रहे हैं अब मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं पिछला बाग तो एक थोड़ा भूमिका के रूप में अब वो शब्द को रखते हैं कि शब्द भी होना चाहिए और अर्थ की भावना भी होनी चाहिए दोनों करते हैं अब वहां भी संख्या का चक्कर आ जाता है कि ओम बार बार बोलू अथवा जो और अभ्यास तो होते हैं वो शब्द के साथ साथ ही अर्थ की भावना कर लेते हैं अलग से नहीं करना पड़ता और अर्थ की भावना करते हुए फिर वो शब्द को लगातार बोलते रहते हैं ओम ओम ओम ओम ओम और अर्थ की भावना भी बना के रखते हैं अब समझने की बात क्या है कि शब्द केवल अर्थ तक पहुंचाने के लिए था जैसे हम भाषा बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं परस्पर व्यवहार करते हैं वाणी यह भाषा बोली क्यों जाती है कि हम अपनी संवेदना को दूसरे तक पहुंचा सके शब्द माध्यम बनता है और ध्यान काल में जब हम स्वयं शब्दों को बोलते हैं वहां भी प्रयोजन यही रहता है कि शब्द के स्मरण के साथ उसका अर्थ भी हमारे तक पहुंचे हम मन में अर्थ का भी चिंतन कर ले अर्थ की भावना कर ले इसलिए शब्द बोला जा रहा है यदि इस बात को हम समझ लें मैषि पतंजलि जी जैसा कह रहे हैं तो यदि एक बार ओम के उच्चारण के पात अर्थ की भावना बन चुकी है तो दूसरी बार ओम बोलने की क्या आवश्यकता क्यों बोले शब्द इसलिए था कि अर्थ की भावना आए और अर्थ की भावना हमारी बनी हुई है फिर दूसरी तीसरी बार ओम जप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो समानता हम लोग करते रहते हैं जिस व्यक्ति के मन में ओम शब्द बोलने पर अर्थ की भावना बनी और फिर अर्थ की भावना छूट गई छूट रही है वो दोबारा ओम बोले और फिर अर्थ की भावना करे फिर अर्थ की भावना छूट रही है फिर ओम शब्द बोले ताकि फिर से भावना आ जाए तब तो ठीक है तब तो ये ओम और अर्थ की भावना ओम और अर्थ की भावना चल सकती है करनी चाहिए लेकिन यदि आप या कोई भी साधक मन में अनुभव कर रहा है कि नहीं अर्थ की भावना मैंने बना के रखी है बन चुकी तो उसको अब ओम बोलने की आवश्यकता नहीं अब प्रश्न उठेगा कि भाई ओम तो बहुत अच्छा शब्द है बोलने की आब, बोल भी ले तो क्या है अर्थ की भावना तो चल ही रही है ओम शब्द भी बोलने तो हर्ज क्या है दोनों चलेंगे अच्छी बात है लेकिन जब साधक सिद्धांत को समझता है कि मन एक समय में एक ही काम करता है यदि हम ओम शब्द बोलते हैं तो अर्थ की भावना में न्यूनता तो आएगी कुछ ना कुछ आएगी इसको एक उदाहरण से समझें कि हम साइकिल चलाते हैं उसके लिए पेडल मारते हैं पेडल किस लिए मारते हैं साइकिल आगे बढ़े अब यदि ढलान में साइकिल चल रही हो और वहां साइकिल तेज चल रही है पैडल चलाते रहते हैं छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं। अब बच्चे को तो हमने ये सिखाया था प्रारंभ में कि पैडल मारोगे तो साइकिल चलेगी और वो समझाना गलत भी नहीं था अपनी जगह कि पैडल चलाओगे तो साइकिल चलेगी लेकिन जब साइकिल तेज चल रही हो बिना ढलान के भी तो भी हम रोक देते हैं। और ढलान में चल रही हो और वो व्यक्ति उसी सूत्र को याद रखे कि मेरे को सिखाया गया था कि पैडल मारोगे तो साइकिल चलेगी और पैडल मारते रहना और वो ढलान में साइकिल चल रही और वो पैडल मारने लगे बुद्धिमान तो नहीं मार उसको पता है कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पैडल चलाया इसलिए था कि गति आए और गति अभी इच्छित है जिस गति को मैं चाहता हूं वो गति बनी भी है तो पैडल नहीं चलाएगा नहीं मारेगा नहीं तो बाधा होती है और अनावश्यक शक्ति जाती है जैसे ही साइकिल धीमे होने लगती है तो फिर मार देते तो शब्द तो पैडल मारने की तरह से पैडल मारना हमारा प्रयोजन नहीं है लक्ष्य नहीं है लक्ष्य तो गति करना है साइकिल चला रहे गति के लिए क्योंकि हमें किसी जगह पहुंचना है जबकि समय जो शब्द बोल रहे हैं या मन में उच्चारण कर रहे हैं उसका प्रयोजन है अर्थ तक पहुंचना क्योंकि अर्थ की भावना से ही हम अपने मन पे संस्कार डालते हैं हमें अपने मन को परमात्मा के रंग से रंगना है उसके गुण कर्म स्वभाव हमारे मन में सदा रहने चाहिए के लिए हम जब करते हैं उसके लिए अर्थ की भावना करते हैं तो यदि साधक के मन में अर्थ की भावना चल रही है अच्छे स्तर पे तो उसको शब्द बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है हम उससे ऊपर जा सकते हैं और यदि बिना शब्द बोले भी अर्थ की भावना बनी रहे तो तब भी कोई आवश्यकता नहीं अब जब ये बात समझ ली जाए साधक के द्वारा तब तो यह विचार नहीं करेगा वो कि मैंने पंद्रह मिनट या आधा घंटा एक घंटा की उपासना में कितनी बार जब किया क्या साइकिल चलाने वाला कोई सोचता है मैंने कितने पैडल मारे कोई सोच भी सकता है कितने पैडल मारे आप नहीं सोचते होंगे ना कभी भी हाँ ये सोचते होंगे कि मैंने कितनी देर में ये गति प्राप्त की कितनी दूरी कितनी देर में की मैंने पहुंचा या नहीं पहुंचा मैं आगे हमारी चिंता क्या रहती है इस जगह से चला और वहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा और पहुंचा तो कितनी देर में पहुंचा बुद्धिमान व्यक्ति इसी पर केंद्रित रहता है आप अपने व्यवहार में कभी भी पैडल को नहीं गिनते बात छोटी सी है तो व्यवहार में हमें समझ में आती है कोई नई बात नहीं है लेकिन जब के समय हम इस बात को ध्यान में नहीं रख पाते और हम जब की संख्या पर केंद्रित हो जाते हैं। जब साधना में व्यक्ति आगे जाता है उसको अच्छी तरह समझ में आएगा जैसे आज आपको समझ में आए कि कोई बच्चा पैडल को गिन करके बताए कि मैंने इतने पैडल मांगे तो आप कहेंगे यहां बच्चा है अभी वो थोड़े दिन में अपने आप ही छोड़ देगा और लेकिन अगर साइकिल सीखने के बाद भी वो रोज यही कहे कि मैंने इतने पैडल मारे अब कहोगे कि नहीं अब ये समझदारी नहीं है इसकी बिल्कुल ऐसा साधना में भी हमें समझ लेना चाहिए अब ये समझ में आ गया तो एक बार भी ओम बोला और आधा घंटे भावना में बैठा रहा तो उसके मन में कुछ भी ये नहीं महसूस होगा कि मैंने तो एक ही बार ओम को बोला क्योंकि तो उसको पता है शब्द का महत्ता अपने आप में नहीं है एक भ्रांति से हम हट जाएंगे और साधना में आगे प्रगति होगी नहीं तो ये व्यक्ति वही शब्दों पर अटका हुआ रहेगा और गिनती करता रहेगा या तो समय को देखता रहेगा और जो अर्थ की भावना कर रहा है वो दस मिनट में यदि दस बार भी ओम बोलता है या एक बार भी बोलता है तो वो जब अधिक महत्वपूर्ण है अधिक लाभदायक है बजाय इसके कि दस मिनट में सौ बार या एक हजार बार वो बोल रहा है उस संख्या का कोई महत्व ही नहीं है अर्थ की भावना मुख्य है इसमें एक बिंदु और आता है कि जब हम सुनते हैं कि परमात्मा का जप परमात्मा का स्मरण हमें करना चाहिए तो कब करना चाहिए तो प्रारंभ है क्योंकि सुबह और शाम करना चाहिए किसी कार्य को कोई अधिक बढ़ता है तो किसी कार्य के शुभारंभ में करना चाहिए समाप्ति पे कर लेना चाहिए सुबह उठते हुए कर लेना चाहिए सोते समय कर लेना चाहिए इत्यादि कुछ कुछ बातें बताई जाती है लेकिन जब साधन और गंभीर बनता है उसको ये कहा जाता है कि हर समय परमात्मा का जप यह स्मरण चलना चाहिए शाम जब कर लिया स्मरण कर लिया और दिन में परमात्मा को भूल गए तो फिर दोष होगा तो इसलिए हर समय करना चाहिए यह फिर बताया जाता है और जब व्यक्ति हर समय करने लगे तो उसमें कुछ समस्याएं आती या, या तो कोई करेगा नहीं और करेगा तो दूसरे काम कैसे करेगा उसको समस्या लगती है हम कहते भी हैं सुनते भी हैं लेकिन करते समय बड़ी कठिनाई लगती है अब हम गिनती कर रहे हैं मान लो दुकान पे बैठा है और अपनी जोड़ कर रहा है यह सामान इतने का ये इतने का इतने का परमात्मा का स्मरण करेगा तो गुम्बे दोष आ जाएगा या परमात्मा का स्मरण छूटेगा या वो, वो छूटेगा अब दूसरे से बात करते करते यदि परमात्मा का स्मरण करेंगे तो या तो बात रोकनी पड़ेगी उसको तो तो कैसे चलेंगे और या कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ऐसा ही पढ़ने में पढ़ाने में सब कार्यों में गाड़ी चलाने में कुछ सामान्य कार्यों में ये चल जाता है झाड़ू लगा रहे हैं भाई ठीक है अंदर भी चल रहा है ये हो जाता है लेकिन जहां गंभीर या सूक्ष्म कार्य चल रहा होगा वहां तो नहीं कर सकते लेकिन कहा यह जाता है कि परमात्मा का हम स्मरण रखें और स्मरण कैसे होगा तो शब्द के उच्चारण से मन में या वाणी से इससे होगा तो फिर कैसे करें? उपदेश तो हो गया लेकिन इसकी व्यवहारिकता नहीं हम प्रयोग नहीं कर सकते ये प्रचारी व्याकरण के हैं अष्टादी याद करते हैं तो अब भी याद करे और ओम का भी जब करे नहीं हो सकता अष्टादी तो नहीं हो सकती ऐसे बच्चे और भी जो भी पढ़ाई करते हो नहीं हो सकती लेकिन दूसरी तरफ महर्षि दयानंद भी लिखते हैं कि परमात्मा का स्मरण स्तुति प्रार्थना उपासना से एक क्षण भी हम विमुक्त ना हो सदा चलती है। लेकिन बड़ी व्यवहारिक समस्या है हम करें कैसे दुनिया का, का काम नहीं कर सकते अगर ये सब लगे तो व्यक्ति ये सोच लेता है कि ये काम किनका है भक्तों का है साधु संतों का है जो घर बार छोड़ चुके हैं जिनको कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने आराम से बैठे हैं, माला फेर रहे हैं वो उनके लिए है, मेरे लिए संभव नहीं लेकिन वेद में जो उपदेश है ऋषियों का उपदेश है महर्षि का जो उपदेश है वो केवल साधु संतों के लिए नहीं है गृहस्थी भी आर्य गृहस्थी होता है वो भी मुक्ति के मार्ग को ही पकड़ रखा है वो भी मुक्ति के मार्ग पर ही चल रहा है उसके लिए भी ये आवश्यक है व्यवहार में कैसे करेगा तो शब्द का उच्चारण चलो छोड़ दो तो अर्थ की भावना रखेंगे जैसे ध्यान काल में रखते हैं, जो मैं पहले बोल रहा था आपके सामने अर्थ की भावना भी अगर करने बैठ जाए वो तो ध्यान के समय तो बड़ी गहरी भावना होती है उसके अलावा कोई विचार नहीं अब ऐसी ही भावना अगर हम दिन भर रखेंगे तो कार्य कैसे करेंगे समस्या वहां भी वो बोखी हो आती है शब्द बोलने वाला तो फिर भी जैसे तैसे काम चला लेगा क्योंकि अंदर तो भावना नहीं है उसकी, मन तो हल्का फुल्का है शब्द बोल रहा है शब्द बोलते रहते हैं लिखते रहते हैं करते रहते हैं ये काम तो हो जाता है लेकिन ये जो तो वैदिक धर्मी अर्थ की भावना कर रहा था जिसमें कि पूरा डूब जाता है वो ध्यान काल में वैसी अर्थ की भावना वैसा परमात्मा का स्मरण यदि व्यवहार में करने लगेगा वो तो, तो उससे भी गया पीता हो जाएगा जो केवल शब्द पर केंद्रित था व्यवहार नहीं चलेगा एक तरफ ऋषियों का उपदेश है कि ऐसा करना चाहिए एक तरफ व्यवहारिकता है कि हम करें तो कर नहीं पा रहे या तो हमारे करने में दोष है या हमने उस बात को समझा ही नहीं है कि प्रभु का स्मरण कैसे किया जाता है और या फिर हमारे शास्त्र की या ऋषियों की बात गलत है सब तो ठीक नहीं हो सकता पर ऋषियों ने जो कहा है महर्षि ने जो कहा है वो, वो तो गलत नहीं हो सकता वो ऋषि का एक प्रबुद्ध व्यक्ति का कथन है अनुभवी व्यक्ति का कथन है तो या तो उनकी बात हम नहीं समझे तो इसके लिए हम वापस वहीं चलते शब्द किस लिए था अर्थ की भावना के लिए था परमात्मा के अर्थ की भावना करें अर्थ की भावना किसके लिए थी परमात्मा के अर्थ की भावना किस लिए थी उससे क्या होता है ओम यानी सर्वरक्षक परमात्मा अभी हमने भावना की इस भावना से क्या होगा क्यों करते हैं हम ये भावना अर्थ की भावना की हमने क्यों करते हैं अर्थ की भावना प्रयोजन क्या है उसे मिलता क्या है तो साधक यूं भी बोल देते हैं कि भाई उससे हमको परी शांति मिलती है शास्त्रों में का है परमात्मा के अर्थ की भावना परमात्मा का स्मरण वो हमें करना चाहिए वो उसको करने लग जाता है वैसे ही एक सीमित हो जाता है जैसे कि वो जप वाला सीमित हो जाता था शब्दों पे कि शब्द से शांति मिलती है संतोष मिलता है वाइब्रेशंस होते हैं कंपन होता है जैसे वो वहीं तक दिख जाता है ऐसे ये भी अर्थ की भावना तक दिख जाता है अर्थ की भावना किस लिए ध्यान काल में परमात्मा को न्यायकारी हम उभार रहे हैं मन में ईश्वर न्यायकारी है ईश्वर सर्वव्यापक है ये किस लिए किस लिए ताकि वो संस्कार हमारे मन पर पड़े और जब हम व्यवहार कर रहे हो उस समय हमें ये पता रहे कि ईश्वर सर्वव्यापक है ये अनुभूति बनी रहे कि है यहां ईश्वर और ये अनुभूति क्यों बनी रहे इससे क्या हो? हम अपने कर्मों को नियंत्रित करेंगे ईश्वर देख रहा है ईश्वर न्यायकारी है अगर छल किया तो दंड मिलेगा शब्द किस लिए अर्थ की भावना के, लिए अर्थ की भावना किस लिए कि हमें वो कर्म करते समय याद रह सके और कर्म करते समय क्यों याद रहे ताकि हम शुभ कर्म कर सकें अशुभ से दूर हट सकें और ऐसा क्यों क्योंकि यदि अशुभ करेंगे तो दंड मिलेगा दुख पाएंगे अवनति होगी हमारी हानि होगी और पुण्य करेंगे तो प्रगति होगी सुख मिलेगा ऊंचाइयों में जाएंगे मुक्ति को प्राप्त करेंगे ये प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आती होगी कि इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है अर्थभावना का और कोई प्रयोजन नहीं है अपने आप अर्थ भावना से संस्कार मन पे पड़ेगा इस संस्कार पढ़ने का क्या प्रयोजन क्यों करें संस्कार, क्यों मार डालें मन पे संस्कार ये उत्तर तो ये आएगा जो एक मैंने आपके सामने रखा और आप लोग भी ऐसे ही समझते होंगे अब इस सिद्धांत तो को है तो सरल सा। सर। इसको समझने के बाद में हमारी समस्या कैसे उलझती है सुलझती है जो मैंने समस्या रखी थी आपके सामने कि परमात्मा का स्मरण हर समय होना चाहिए अब ये अर्थ की भावना वाला जब अर्थ की भावना करेगा तो फिर काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन यदि उसके मन में ये स्पष्ट है कि अर्थ की भावना तो इसलिए थी कि परमात्मा का स्मरण हो परमात्मा का स्मरण इसलिए था कि मैं शुभ और अशुभ से ठीक ढंग से व्यवहार कर सकू शुभ को करूं और शुभ को छोड़ू ये उसको अगर समझ में है तो अब कर्म करते समय यदि वो इस विवेक के साथ कर रहा है कि ये उचित है और मैं कर रहा हूं और ये अनुचित है इसको छोड़ रहा हूं अगर इस स्थिति में कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब है उसको परमात्मा का स्मरण है अभी परमात्मा का स्मरण है यानी परमात्मा के अर्थ की भावना अभी उसकी बनी हुई है और अर्थ की भावना बनी हुई है तो जब चल ही रहा है न तो शब्द लाने की आवश्यकता है न उस तरह के अर्थ की भावना की आवश्यकता है जैसा कि हम ध्यान काल में करते हैं अर्थ की भावना पे अटक गए तो व्यवहार हम नहीं कर पाएंगे परमात्मा का जब उसके अर्थ की भावना उसका स्मरण इसलिए है हम परमात्मा के अनुसार करते हैं। कर सके परमात्मा ने जिस कर्म का आदेश दिया है वो हम कर रहे हैं जिसको उसने मना किया उसको हम नहीं कर रहे हैं हमारे मन में परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव है आदर का भाव है और कृतज्ञता आदर का भाव इससे जुड़ा हुआ है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते करें महर्षि ने ऐसी ही व्याख्या की है भक्ति अब यदि हमने इसको समझ लिया और अपना दिन का कार्य करते हुए उचित अनुचित का विवेक करके हम यदि चल रहे हैं और भले ही ओम शब्द नहीं बोल रहे भले ही अर्थ की भावना नहीं कर रहे तो भी ये ईश्वर भक्ति ईश्वर का स्मरण सतत चल रहा है इसी रूप में हम परमात्मा को हर क्षण स्मरण रख सकते हैं दूसरा उपाय नहीं है यदि दूसरा उपाय उन शब्द और अर्थ की भावना पर केंद्रित होए तो व्यवहार में हमारे त्रुटियां होंगी जब प्रयोजन यही है कि हम शुभ कर्म करें और अशुभ से बचें कर्म शारीरिक भी और मानसिक विचार भी, भी सभी स्तर पर आ गए तो ऐसा यदि हम कर पा रहे हैं तो मन से इस चिंता को भ्रांति को हटा दें कि मेरा ओम का जप नहीं चल रहा है ये परमात्मा के अर्थ की भावना नहीं चल रही है, पर चूंकि हम ऐसा सीखते हैं प्रारंभ में जब करें अर्थ की भावना करें और वो का वो हम व्यवहार में भी लागू करने लगते हैं तो या तो हम करेंगे नहीं और करते हैं हमारी कार्य भी करते हैं और प्राय करके अधिकांश व्यक्ति इसको छोड़ देते हैं और मन में एक दोष भी बना हुआ रहता है कि देखो मैं हर समय नहीं कर पा रहा हूं हर समय नहीं कर पा रहा हूँ एक नकारात्मक अपने प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण बना लेते हैं और साथ में ये इतना पक्का हो जाता है कि मैं तो ऐसा कर नहीं सकता अब मैं नहीं कर सकता प्रयास भी किया तो दूसरों के प्रति भी होता है दूसरे भी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे आस पड़ोस वालों से भी पूछे नहीं कर पा रहे हैं। ये तो फिर साधु संत ही कर सकते ये तो आश्रम में रहने वाले ही कर सकते तो परमात्मा की भक्ति परमात्मा का स्मरण जो भजन की प्रथम पंक्ति की सांस के साथ साथ करें वो एक अलग साधना है कि हम सांस अंदर भरके और छोड़ते समय उनका उच्चारण करें ये ध्यान आदि के समय अथवा लेते समय भी ओम और छोड़ते समय भी ओम ये भी साधना के समय या चलते फिरते समय कर सकते हैं व्यवहार में हर समय नहीं चलेगा ये नहीं तो जैसे वो माला हर समय जपते रहते हैं हम सांस के साथ करते रहेंगे और आपने ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो माला लेते हैं हाथ से या तो ढक्के भी रखते हैं सामने रखते हैं तो बोले पाखंड होगा लोग कहेंगे कि सामने जब रहे तो छुपा कर के रखो तो थैली सी बना लेते थैली भी तो दिखती है सबको बताएगी माला जब चल रही है और अंदर हिल रहा है क्या ये प्रदर्शन करना है हमें इसके माध्यम से जब करना है क्या ये जब है या शब्द बोलना जब है यदि हम इन कुछ बातों को समझने जो कि ऋषि लोग बताते हैं संकेत करते हैं हम उस संकेत को जब पूरी तरह नहीं ले पाते और उनके उनके ही शब्दों में या उनकी प्रारंभिक बातों में अपने को अटका लेते हैं वहीं तक तृप्त हो जाते हैं तो तो समस्या होगी नहीं चल पाएगी साथ में महर्षि दयानंद जिस बात को बोलते हैं उनकी विशेषता यह है कि वो कारण कार्य संबंध पूर्वक बोलते हैं ये चीज है तो इसलिए करनी चाहिए वो लक्ष्य साथ में रखते हैं तो उनको पता लग जाता है कि ये तो ये साथ में लगी भी चीज है हट भी जाए तो कोई अंतर नहीं है उनको दृष्टि पता थी इसलिए बहुत सारा कर्मकांड बहुत सारी बातें जो उन्हें दिख गया था ये तो फालतू की चीज है तो छिलका है कोई आवश्यकता नहीं है इसकी तो वैसे ही साथ में जुड़ा हुआ है मूल चीज तो ये है उनको उसे अलग करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई बहुत आसानी से उन्होंने छाट दिया महर्षि दयानंद की यह दृष्टि आर्यो को हमको प्राप्त हुई है महर्षि किसी बात को सोचते हैं या कहते हैं कहीं लिखते हैं वो प्रमाणों के आधार पर लिखते हैं परिणाम के आधार पर लिखते हैं कारण कार्य संबंध जोड़ करके लिखते हैं यदि लाभ है तो लिखते हैं लाभ नहीं है तो नहीं लिखेंगे लाभ समझ में आए ना आए लेकिन महर्षि की कोई पंक्ति यदि हम देखते हैं तो उन्होंने लाभ देखा है तो लिखा है या हम उनके अन्य उनके अन्य बातों से समझ सकते हैं और पूरा विज्ञान भी कारण कार्य और प्रमाणों पर ही टिका हुआ है इसीलिए वो सर्वमान्य जैसा है इसीलिए उस, उसको स्वीकार करते हैं बिल्कुल यही शैली तो धर्म में भी हमें अपनानी थी महर्षि दयानंद की दृष्टि हम सबको प्राप्त है महर्षि के ग्रंथों को पढ़ने से वो प्राप्त होती है प्रमाणों को पढ़ने से दर्शनों को पढ़ने से प्राप्त होती है जैसे अभी न्याय दर्शन चल रहा है तो उसमें प्रमाणों के ऊपर बहुत चर्चा होती है क्यों सामान्यतः हम प्रमाणों को जानते हैं लेकिन उनका ठीक प्रयोग गंभीरता से प्रयोग निर्दुष्ट प्रयोग कैसे हो उसके लिए ही एक विशेष शास्त्र बना दिया गया है महर्षि इन सब शास्त्रों को पढ़े थे गहराई तक उन्होंने इन सबको जाना था और उस आधार पर हमारे उन्होंने बहुत सारे निर्णय दिए तो महर्षि दयानंद के संपर्क में आने के बाद आर्य समाज के संपर्क में आने के बाद आर्य विद्वानों के संपर्क में आने के बाद वैदिक पुस्तकें पढ़ने के बाद भी यदि हम सावधान तो वैसी की वैसी भ्रांतियां कुछ दूसरे ढंग से हमारे साथ भी लिपट जाती हैं, लिपटी भी रहती ये हमारे लिए इतना संतोष के लिए नहीं है कि हमने सत्याग प्रकाश पढ़ लिया महर्षि की दृष्टि प्राप्त कर दी इतने मात्र से बात नहीं बनती है महर्षि का सत्याग्रह प्रकाश समझने में तो वर्षों लग जाते हैं बहुत गहराई है उसकी और बहुत आंखें खुल करके हमें देखना पड़ता है समझना पड़ता है हम सबका सौभाग्य है कि महर्षि दयानंद विचारधारा को हम कुछ समझ पाते हैं ये हमारा पुण्य है प्रभु की कृपा है और हमारे पूर्वजों का सहयोग है कि उन्होंने हमारे को ये चीजें समझाई बताई लेकिन इतने मात्र से संतुष्ट न हो करके महशी के वाक्यों को ऋषियों के वाक्यों को और वेद की तो कहना ही क्या है एक एक वाक्य को एक एक शब्द को एक एक संरचना को क्यों ऐसा कहा विचार हमारा सतत चलता रहे जिस विचार की तरफ महर्षि ने हमें प्रवृत्त किया था जिस तर्क और युक्ति की तरफ महर्षि ने प्रवृत्त किया था वो तर्क युक्ति ऐसी है ऐसे चलना चाहिए ऐसी तर्क युक्ति झगड़ा नहीं कराएगी विवाद नहीं कराएगी ये सुलझाएगी हमें तर्क को ऋषि कहा गया है ऋषि उलझाता नहीं जिस तर्क को हम कहते हैं तर्क तो उलझा देता है और तर्क में क्या रखा है वो तर्क नहीं है वो कुतर्क तर्क को हम समझे तो सही तर्क को तो ऋषि का स्थान दिया ऋषि दर्शन से होता है जान से होता है वो हमें सुलझा देता है वो विवेक कर देता है ये सही है ये गलत है तो प्रभु की कृपा हमारे पर और बने हमारा प्रयत्न होगा तो परमात्मा की कृपा अवश्य बनेगी सौभाग्य से युक्त कर सकेंगे हम इतने मात्र से संतुष्ट हो जाएं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं सौभाग्यशाली हैं अब उस सौभाग्य का हमें सदुपयोग करना है बहुत कुछ जाना है और अपने को सुलझते हुए अन्यों को सुलझाते हुए इस मार्ग पर मनुष्य जीवन के लक्ष्य पर हम पहुंचे प्रभु से प्रार्थना हम सबके लिए यही प्रेरणा होनी चाहिए आप सब ने इस सत्संग का आयोजन किया भावना के साथ आप आए प्रभु करे आप इसका लाभ लेकर के जाए मन में कुछ संपत्ति लेकर के जाए उससे आपका जीवन अच्छा बने और आप सबने हम सभी के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं निवास की भोजन की उस सब के लिए सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारे समाज के अधिकारीगण हमारे मान्य पुरोहित जी अन्य भी जो सहयोग करता है पहले भी 2004 में इसी तरह से ब्रह्मचारियों के साथ में 25 या 30 इतने ही ब्रह्मचारी थे अजमेर से आया था पूरी सौराष्ट्र की यात्रा थी और भी राजस्थान की कुछ चीजें थी उसमें भी आप लोगों ने हमारी व्यवस्था की थी यहाँ भोजन करवाया था उसमें कई नवयुवक आपके आर्यवीर दल वाले थे जिन्होंने भोजन हमें परोसा था हम यहीं सोए थे गुरपुल वाले उनमें से शायद एक या दो व्यक्ति होंगे नहीं तो ये सब नए है। है, हैं जो ब्रह्मचारी लोग हैं इसमें कुछ न्याय दर्शन पढ़ते ब्रह्मचारी न्याय दर्शन पढ़ते और दस ब्रह्मचारी व्याकरण पढ़ते हैं। इसमें अभी पच्चीस है यहाँ पर आज अभी नहीं आए हैं सेवा में है कुछ अन्य कार्यो से गए हुए हैं जो व्याकरण पढ़ते हैं उसमें व्याकरण का महाभाष्य की एक क्रमचारी वेद प्रकाश जी पढ़ते हैं स्वामी मुक्तानंद जी व्याकरण पढ़ाते हैं स्वामी मुक्तानंद जी स्वामी सत्यपति जी की सेवा में भी हैं उनका पूरा ध्यान रखते हैं अन्य ब्रह्मचारी लोग भी सेवा के लिए जाते हैं लेकिन मुख्य उत्तरदायित्व इनका है सार संभाल सारी और बड़ी भक्ति से स्वामी जी की सेवा कर रहे हैं और वो अपने आध्यात्मिक उद्देश्य से कर रहे हैं कि ऐसे तपस्वी योगी व्यक्ति की सेवा से जो हमारी भावना बनती है हमने पुण्य बनते हैं मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो इस पुण्य भावना से निष्काम विचार से इस सेवा को कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपना व्याकरण का अध्यापन और ब्रह्मचारियों को प्रेरणा देखा वो भी संभाल रहे हैं। और बाकी कुछ ब्रह्मचारी हैं वो न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं आपने परिचय में एक बात रखी थी कि कई पीएचडी वाले और कई इंजीनियर हैं तो अभी पीएचडी वाला यहां पर कोई नहीं है इंजीनियर हमारे एक कर्मचारी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर साइंस में इन्होंने किया हुआ था अभी न्याय दर्शन पढ़ रहे लेकिन इन ब्रह्मचारियों के लगभग 11-12 या तेरह ब्रह्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने व्याकरण महाभाष्य पढ़ा हुआ है विभिन्न गुरुकुलों में आर्य समाज के विभिन्न गुरुकुलों में जितने आप लोग भी सहयोग देते होंगे छात्रवृत्तियां देते होंगे गुरुकुलों के लिए जगह जगह उन विभिन्न गुरुकुलों के पढ़े हुए जिन्होंने चार चार पांच पांच अच्छा अच्छा सात सात साल तक अध्ययन किया है पहले ऐसे ग्यारह बारह ब्रह्मचारी है जो महाभाष्य पढ़ चुके हैं अष्टाधी क्रम से व्याकरण को पूरा पढ़ चुके हैं वो है से हैं जिन्होंने महावास्य भी किया है और कुछ दर्शन भी कर रखे हैं दो दर्शन तीन दर्शन ऐसे भी कुछ ने किए हैं, कुछ का पहला दर्शन है और ऐसे भी ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने पांच दर्शन पहले पढ़ लिए हैं किसी ने चार पढ़ लिए हैं तीन पढ़ लिए हैं, वो लोग दर्शन कर रहे हैं कुछ ब्रह्मचारी है जिन्होंने दर्शन भी किए हैं और साथ में आधुनिक उपाधियां भी है स्नातक स्तर की आपने ये भी कहा था कि सभी स्नातक स्तर पर लिए जाते हैं ग्रेजुएट ऐसा नहीं है कुछ गुरुकुल में पढ़ने आते हैं तो कोई आठवीं दसवीं पास करके भी गुरुकुल में जाते हैं छठी पास करके भी गुरुकुल में जाते हैं वो वहां की पढ़ाई करते हैं उनके पास डिग्रियां नहीं होती लेकिन वो ऊंची पढ़ाई करते हैं और कुछ सीधे भी आते हैं दसवीं पास है ग्यारहवीं पास है कुछ इनमें बहुत सारे स्नातक है कुछ विज्ञान में भी स्नातक है स्नातकोत्तर पीजी भी है किसी ने एमबीए कर रखा है किसी ने अन्य पाठ्यक्रम कर रखे है कोई सेवा सर्विस करते थे वो करके प्रबुद्ध ब्रह्मचारी लगे हैं मेहनत कर रहे हैं की तपस्या हो रही है आप सबके सहयोग से हो रहा है व्याकरण भी जो पढ़ने आए हैं वो भी बहुत से ब्रह्मचारी रुचि वाले हैं अपने अपने अलग स्तर पे हैं और यहाँ जूनागढ़ में प्रतियोगिता हुई थी तीन चार दिन पहले पांच दिन पहले उसमें स्वामी मुक्तानंद जी आए थे उन बच्चों को लेकर के ब्रह्मचारियों को उसमें हमारे वहां से चार ब्रह्मचारी आए थे उसमें से एक ब्रह्मचारी छोटे वाले विमल जी ये अष्टाध्यायी के लिए आए थे तो पूरे गुजरात के जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं पुराने हैं जो भी हैं सब के लिए वो भारत सरकार की तरफ से इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था अष्टाध्यायी इनको स्मरण है अभी बच्चे हैं अभी प्रथमावृत्ति स्वामी मुक्तानंद जी आपको पढ़ा रहे हैं जैसे ये और ब्रह्मचारी महावाष्य आदि पढ़ जाते हैं प्रबुद्ध हो गए ऐसे ये भी कुछ वर्षो बाद पढ़ते रहे तो बच जाएंगे एक हमारे ब्रह्मचारी दिलीप जी इन्होंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया इन्होंने व्याकरण का से संबंधित विषय था और वो संस्कृत में ही बोलना होता है वहां पर संस्कृत में ही बोलना पूछना तो इन्होंने भी पूरे गुजरात में प्रथम स्थान प्राप्त किया और एक विषय था दर्शन का वेदांत दर्शन का मुक्ति का स्वरूप भारतीय दर्शनों में मुक्ति का स्वरूप क्या है अलग अलग ऐसे है तो संस्कृत में ही यह था सारा होता है तो इसमें हमारे दो ब्रह्मचारी थे एक संतोष जी और एक सत्येंद्र जी है वो नहीं है तो वहां ये वाद विवाद में दो दो जनों का था तो इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया पूरे गुजरात में अब ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल में आगे फरवरी में होना है उसके अंदर ये जाएंगे इनका हो सकता है कोई स्थान आए और तैयारी करेंगे तो ये सब आप लोगों का सहयोग गुरुकुलों को रहता है ब्रह्मचारी तैयार होते हैं और आजकल के जमाने में इस तरह से रहना एक कठिन कार्य है संसार का आकर्षण नौकरी इत्यादि काफी रहते हैं लेकिन जो संस्कारी बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं निकल करके आते हैं बस होते हैं आप भी सोचिए देखो आप अपने बच्चों को यदि गुरुकुल भेजना चाहें तो उनको समझाना और गुरुकुल भेजना और उनका गुरुकुल में रहना आपके लिए भी तपस्या और उस बच्चे के लिए भी तपस्या आसान नहीं होता है इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप निकल निकल के आते हैं संस्कार जगते हैं किसी को देखा करा करते करते इधर उधर होते होते पहुंचाते हैं बन जाते हैं कुछ को माता पिता भी भेजते हैं माता पिता भी सहमत होते हैं कुछ के माता पिता झगड़ते हैं कि क्यों हो गया माता पिता नहीं चाहते लेकिन बच्चों की रुचि है माता पिता का विरोध सह करके भी वो आते हैं पढ़ते हैं माता पिता के प्रति अच्छी भावना रखते हैं आदर का भाव रखते हैं लेकिन माता पिता तो ये सोचते हैं कि इसके मन में हमारे प्रति कोई भाव ही नहीं है हमारी कोई चिंता ही नहीं है इसको घर छोड़ के चला गया स्वार्थी है इत्यादि लेकिन ये सब करना बहुत मनोबल का काम है ये ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं ऐसा वातावरण है जो कर रहे हैं प्रभु की कृपा है आज भी बीज रूप में ये प्रक्रिया चल रही है भले ही बहुत थोड़े से व्यक्ति हैं लेकिन कुछ गुरुकुल आज भी चल रहे हैं ये परंपरा आज भी जीवित है और हम तो इसी में प्रसन्न हैं कि ये बीज अभी चलता रहे यदि बीज नष्ट हो गया तो पेड़ भी कभी नहीं होने वाला प्रभु करे ऐसा अवसर आए लोग वैदिक धर्म को समझें, अपने बच्चों को गुरुकुलों में अधिक भेजें, जैसे आज कस्बे कस्बे में गांव गांव में और हर जगह विद्यालय चलते हैं सब अपने बच्चों को भेजते हैं ऐसे कम से कम एक एक शहर में राज्यों में जिलों में एक एक गुरुकुल हो तो वहां बच्चे जाएं और ऐसा करें आप लोगों की का सहयोग ये सब रहेगा लेकिन बीज रूप में ये चलता रहे और प्रभु की कृपा है तो मैं अंत में फिर आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबका इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि मैंने आपका बहुत समय लिया और आपने मेरे को छूट भी दे दी थी कि आपके पर प्रतिबंध नहीं है मैंने कुछ अतिक्रमण किया हो उसका तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ तो पुनः सबका धन्यवाद करते हुए और आप सबसे कामना है कि आप लोग कभी वानप्रस्थ आश्रम आये आप में से कहीं तो आए भी होंगे और सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस दिसम्बर को स्नेह मिलन भी है पूरे गुजरात प्रांत का उसमें से आप में से कई जन आएंगे वहां योग शिविर भी लगते रहते हैं वो सूचना आपको माही होती रहती होगी आपके अधिकारीगण जो लोग इच्छुक हो यहाँ के अधिकारियों को और सारा संपर्क सूचनाएं है रहती हैं आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं आश्रम में आकर के और अपनी कभी एकांत सेवन करना हो साधना करनी हो उसके लिए भी वो एक अच्छा स्थान है प्रभु सबकी उन्नति करें आध्यात्मिक उन्नति करें इन कामना के साथ मैं समाप्त करता हूं बहुशं